किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौवे चराते थे वहाँ एक बड़ा विसधर सर्प रहता था उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा महाराज इस रास्ते से न जाइए यहाँ एक सांप रहता है बड़ा विसधर है ब्रह्मचारी जी ने कहा तो क्या हुआ बेटा मुझे कोई डर नहीं मैं मंत्र जानता हूँ यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था परंतु पास पास पहुँचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा ब्रह्मचारी जी ने कहा तू भला हिंसा क्यों करता है ले मैं तुझे मंत्र देता हूँ इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे फिर यह हिंसावृत्ति ना रह जाएगी यह कहकर ब्रह्मचारी ने सांप को मंत्र दिया मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा भगवान मैं क्या साधना करूँ गुरु ने कहा इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए इस प्रकार कुछ दिन बीत गए चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता केचवे की तरह हो गया है एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया सांप के मुंह से खून बह चला वह बेहोश पड़ा रहा हिलडुल तक न सकता था चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से वे चले गए जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया देह चूर चूर हो गई थी हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था हिंसा करता ही न था सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आया आते ही सांप की खोज करने लगे चरवाहों ने कहा वह तो मर गया है पर, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे बिल से गुरुदेव की आवाज़ सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया ब्रह्मचारी जी ने पूछा क्यों कैसा है उसने कहा जी अच्छा हूँ ब्रह्मचारी जी तो तू इतना दुबला क्यों हो गया सांप ने कहा महाराज जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ इसीलिए शायद दुबला हो गया हूँ सत्य गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वक्रोध ना कर सकता था इसी से मार की बात भी वह भूल गया था ब्रह्मचारी जी ने कहा सिर्फ न खाने से किसी की यह दशा नहीं होती कोई दूसरा कारण अवश्य होगा तू अच्छी तरह सोच तो सांप को चरवाहों की मार याद आ गई उसने कहा हाँ महाराज अब याद आई चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है ब्रह्मचारी जी बोले राम राम तो ऐसा मूर्ख है अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था पर फुफकारने से तुझे कब रोका था फुफकार मार कर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए भय दिखाना चाहिए जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठे पर उनमें विष न डालना चाहिए उनका अनिष्ट न करना चाहिए भिन्न भिन्न स्वभाव क्या सब आदमी बराबर हैं श्री कृष्ण परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी उनमें बाघ जैसा हिंस प्राणी भी है पेड़ों में अमृत जैसा फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं और विष जैसे फल हो ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी जीव चार प्रकार के होते हैं बद्ध मुमुक्षु मुक्त और नित्य नारदादि नित्य जीव हैं ऐसे जीव औरों के हित के लिए उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है वह ईश्वर को भूल जाता है भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता मुमुक्षु जीव वह है जो भक्ति की इच्छा रखता है मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं कोई कोई नहीं हो सकते मुक्त जीव संसार के कामनी कांचन में नहीं फंसते जैसे साधु महात्मा इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती ये सदा ईश्वर के ही पाद पद्मों की चिंता करते हैं जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब जो दो चार होशियार मछलियाँ होती हैं वे जाल में नहीं आती यह नित्य जीवों की उपमा है किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं यह मुमुक्षुओं की उपमा है परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती केवल दो चार उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती है तब मछुआ कहता है अरे एक बड़ी मछली बह गई किंतु जो जाल में पड़ी है उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती जाल को मुंह में फांस मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं बड़े आनंद में हैं पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीटकर उन्हें ले जाएगा यह बद्ध जीवों की उपमा है संसारी मनुष्य बद्ध जीव बुद्ध जीव संसार की कामनी कांचन में फंसे हैं उनके हाथ पैर बंधे हैं किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी बुद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है तुम तो चले पर मेरे लिए क्या कर गए माया भी ऐसी होती है कि बुद्धजीव पढ़ा तो है मृत्यु से या पर पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है तेल बहुत जल रहा है बत्ती कम करो बुद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है पूछने पर कहता है क्या करूं चुपचाप बैठ नहीं सकता इसी से घेरा बांध रहा हूँ कभी ताश ही खेलकर समय काटता है सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं